आध्यात्म युद्ध कांड चतुर्दश सर्ग अयोध्या यात्रा भरद्वाज तथा भरत श्री मिल महादेवाच पाति ततचुर्वतो रघुनंदन अब्रवीण मैथिली सेम सचिम त्रिकूट शिखराग्रस्ता पशल का महाप्रभा ताम रणभुव पश्य श्री महादेव जी बोले हे पार्वती तन्दर सब ओर दृष्टि डालकर श्री रघुनाथ जी ने मिथलेश कुमारी चंद्रमुखी सीता जी से कहा प्रिय त्रिकोट पर्वत की चोटी पर बसी हुई यह परम प्रकाश प्रकाशमयी लंकापुरी देखो और यह मांसमयी कीचड़ से भरी हुई रणभूमि देखो असुराण प्लभंगा अत्र वै सहित शेतरावण राक्षसेशर कुंभकर्णेन्द्र जिन्न मुख्यासर्वे चात्र निपातिषेतुर्मया बद्ध सागरे सलिश प्रिय त्रिकूट पर्वत की चोटी पर बसी हुई यह परम प्रकाशमय लंका पुरी देखो और यह मांसमयी कीचड़ से भरी हुई रणभूमि देखो यहाँ राक्षसों और वानरों का बड़ा भारी संघार हुआ है यही मेरे हाथ से मरकर राक्षस राज रावण गिरा था और यहीं कुंभकर्ण इंद्रजीत आदि समस्त राक्षस वीर मारे गए हैं यह मैंने जल समुद्र पर पुल बांधा था एत्यते तीर्थ सागरस्य से महात्म नच सेतुबंधम ख्यालोकन पवित्रम पूजित एतवित्र पर अत्र पाथ कामेश्वरों मया शंभो प्रतिष्ठि देखो इस विशाल समुद्र पर यह सेतु बंध नाम से विख्यात तीर्थ दिखाई देता है जो तीनों लोकों से पूजनीय है यह अत्यंत पवित्र है और दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है यहाँ मैंने श्रीराश्वर महादेव की स्थापना की है अत्र प्राप्तो प्राप्त विभीषणः एक सुग्रीव नगरी कि स्कंधा चित्रकन तत्र गिरा तारा प्रमुखा हरियोषिता आ सुग्रीव सीता प्रियकाम यह मंत्रियों के सहित विभीषण मेरे शरण में आया था और देखो यह विचित्र उपवनों वाली सुग्रीव की राजधानी किसकिधापुरी है किसकिधा में पहुंचने पर भगवान राम की आज्ञा से सीता जी को प्रसन्न करने के लिए सुग्रीव अपनी तारा आदि स्त्रीय स्त्रियों को ले आए साहो तिथम शीघ्र विमान प्रहेराघव राह चांद्री मिश्य वाल्यत्र ऐसा पंचभटी नाम राक्षसात्र में हता अगस्त पश्याश्रम पदे सुभे जब रघुनाथ जी ने विमान को तुरंत ही उन सब को लेकर भी चलते देखा तो वे फिर सीता जी से कहने लगे यह रिशमुख पर्वत देखो यहाँ मैंने बाली को मारा था इधर पंचवटी है जहाँ मैंने खर दूषण आदि राक्षसों का संहार किया था देखो ये मुनिवर अगस्त और शिक्षण के अति पवित्र आश्रम है ए तेतापसाव दृश्यंते वर वर्णि असौ शैलवरो देवी चित्रकूट प्रकाशते अत्र कही कही पुत्र प्रसादय तुम आगत भरद्वाज आश्रमम पश्य दृश्यते यमुना तटे हे सुंदर वर्ण वाली देखो ये वे सब तपस्वी गण दिखाई दे रहे हैं और हे देवी यह पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट दिख रहा है यही मुझे मनाने के लिए कई कई के, के पुत्र भरत आए थे और देखो वह यमुना जी के तट पर भरद्वाज मुनि का आश्रम दिखलाई दे रहा है एसा भागरथी गंगा दृश्यते लोकपावनी सा दृश्यते सीते थर्ोयुपम एसा सा दृश्यते योध्या प्रणाम कुरभामि एवं क्रमेण संप्राप्त भरद्वाजाश्रमं भरी ये त्रिलोक पावनी भागीरथी गंगा जी दिख रही हैं और हे सीते सूर्यवंशी राजाओं के किए हुए यज्ञों के केज्ञ स्तंभों से युक्त यह सरयू नदी दिखाई दे रही है हे सुंदरी देखो वह अयोध्यापुरी दिख रही है उसे प्रणाम करो इस प्रकार भगवान राम क्रम से भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे पूर्णे चतुर्दशे वर्षे पंचभ्याम रघुनंदन भारद्वाज मुनि दृष्ट्हा वंदे सानुज प्रभु प्रक्षुत शृणोशि कषि भरत कुशल्यास्ते सहानुज श्री रघुनाथ जी ने चौदहवें वर्ष के समाप्त होने पर पंचमी तिथि को मुनिवर भरद्वाज के दर्शन कर उन्हें भाई लक्ष्मण सहित प्रणाम किया फिर आश्रम में विराजमान मुनिवर से रघुश्रेष्ठ श्रीरामचंद जी ने अति नम्रता पूर्वक पूछा आपने कुछ सुना है भाई शत्रुघ्न सहित भरत कुशल से है कुशलते हैं नुभिक्षा भर्तते योध्या जीवंती चुना शुवाम से वचन भरद्वाज प्रशिषदी प्राह सर्वे कुशलिनो भरतस्तु महामना फलमूलता हजटावलकलधारक पादुके सकल नस राज्यम तातीक्षते यदकनंदन राक्षसा विनासणपूर्वक ज्ञात मैं रा तपसा ते प्रसादत अयोध्या में शुकाल तो है और हमारी माताएं सभी जीवित हैं ना भगवान राम के ये वचन सुनकर भरत जो मुनि ने प्रसन्न होकर कहा आपके यहाँ सब सकुशल हैं महामना भरत जी तो जटावलकल धारण किए फल मूलादि से निर्वाह करते हुए राज्य का सारा भार आपकी पादुकाओं को सौंपकर आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं हे रघुनंदन आपने दंडकारण्य में जो जो कार्य किए हैं तथा तो सीता हरण होने पर जैसे जैसे राक्षसों का वध किया है वह सब आपकी कृपा से मैंने तपोबल से जान लिया है्रह्म परम साक्षा आदि मध्याजि तमग्रे सल सृष्टा त्र सुत के नारायणेश विश्वात्म नारायण अंतरात्मक त्वन्ना भा कमलोत्पन्नो भी कमलोत ब्रह्मा लोक पिता आप आदि अंत और मध्य से रहित साक्षात परब्रह्म ब्रह्म हैं आप समस्त भूतों को रचने वाले हैं अपने सबसे पहले जल रचकर उस पर सेन किया था हे विश्वात्मन आप समस्त मनुष्यों के अंतरात्मा हैं अतः आप नारायण हैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी संपूर्ण लोकों के पितामह हैं अगस्त्यम जगतामी सर्वोकमस्कृत ष्णु जानक से तो लक्ष्मण आत्मनाद आत्मनिवात्मा न सज्जे न भूवत्व च सकता सर्वसाक्षिक अतः आप समस्त लोकों से वंदित और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं आप साक्षात विष्णु भगवान हैं जानकी जी लक्ष्मी हैं और ये लक्ष्मण जी शेष हैं आप अधिष्ठान रूप से अपने भीतर ही अपनी माया के द्वारा स्वयं अपने आप से ही इस संपूर्ण जगत को रचते हैं किंतु आकाश के समान किसी से भी लिप्त नहीं होते आप अपनी चित्त शक्ति से सबके साक्षी हैं बहिंत रघुनंदन पूर्णों हे रघुनंदन समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर आप ही व्याप्त है इस प्रकार पूर्ण होने पर भी आप मूढ़ बुद्धियों को एक एकदेशी से दिखाई देते हैं हे जगतपते, आप ही जगत जगत के आधार और उसका पालन करने वाले हैं तथा आप ही समस्त प्राणियों के काल रूप से भोक्ता और अन्य रूप से भोज्य हैं। दृश्यते यद स्मरते वह रघुत्तम तमेव सर्व अखिल तदि किंचन माया लोकाश स्वगुणी प्रेरिता परचैति हे रघुश्रेष्ठ जो कुछ दिखाई देता है तथा जो कुछ सुना और स्मरण किया जाता है वह सब आप ही हैं आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है हे राम आपकी शक्ति से प्रेरित होकर ही माया आप अपने अहंकार आदि गुणों से संपूर्ण लोगों को रचती है इसीलिए इन सबकी रचना का आप ही में आरोप किया जाता है यथा चुंबक सानिध्य आचलते वाय आदय जरा त्वया दृष्टा माया जगत जिस प्रकार चुंबक की सन्निधि से लोहा आदि जड़ पदार्थ भी चलायमान हो जाते हैं उसी प्रकार आपकी दृष्टि पड़ने से ही माया संपूर्ण जगत की रचना करती है देहदेह तव्य स्वृक्षसो विराट स्थूल शरीरम ते सूत्र सूक्ष्मत विश्व की रक्षा करने के इच्छुक आप देहहीन होकर भी दो देह वाले हैं आपका स्थूल शरीर विराट और सूक्ष्म शरीर सूत्र कहलाता है